देवी भागवत सातवां स्कंध देवी के द्वारा ज्ञानोपदेश भक्ति का प्रकार तथा ज्ञान प्राप्ति की महिमा भक्ति की जो पराकाष्ठा है उसी को ज्ञान कहते हैं वैराग्य की भी चरम सीमा ज्ञान ही है क्योंकि ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भक्ति और वैराग्य दोनों स्वयं सिद्ध हो जाते हैं हिमालय यदि भक्ति करने पर भी किसी मेरे भक्त को ज्ञान प्राप्त न हो तो वह मेरे दिव्य मणिद्वीप में जाता है वहाँ जाकर भोगों में आसक्त न होता हुआ वह अपना काल बिताता है गिर अंत में उसे मेरे रूप का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो जाता है उस ज्ञान के प्रभाव से वह सदा के लिए मुक्त हो जाता है ज्ञान मुक्ति का अचूक साधन है इसमें कोई संदेह नहीं सभी मेरे रूप हैं और मैं सब में विराजमान हूँ मेरे इस रहस्य को जो समझ जाता है उसके प्राण उत्क्रमण नहीं कर सकती जो सब में ब्रह्म का ही ज्ञान रखता है वह ब्रह्म का चिंतन करते करते स्वयं भी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है जैसे सुवर्ण का हार गले में है किन्तु भ्रम समझ लिया जाता है कि वह खो गया फिर बुद्धि ठीक हो जाने पर मिटते ही वह मिल जाता है क्योंकि वह मिला हुआ तो पहले से ही था ऐसे ही पर्वतराज वस्तुता में सर्वरूप हूँ अज्ञान से ही पृथकता प्रतीत होती है जिसके हृदय में वैराग्य तो उत्पन्न हो गया परंतु ज्ञान का पूर्णोदय नहीं हो सका और मर गया तो वह ब्रह्मलोक में स्थान पाता है एक कल्प तक ब्रह्मलोक में रहने के बाद उसका पुनः शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म होता है तत्पश्चात ज्ञान प्राप्त कर लेता है राजन अनेक जन्मों के सत सत्प्रय्त्नों से ज्ञान की उपलब्धि होती है अतः ज्ञान प्राप्त करने के लिए भली भांति यत्न करना चाहिए प्रयत्न में शिथिलता रही तो बड़ी भारी हानि है क्योंकि यह मनुष्य जन्म पुनः मिलना बड़ा कठिन है यदि किसी प्रकार मानव जन्म मिल भी गया तो वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण और उसमें भी वेद पाठी होना महान दुर्लभ है साथ ही सम दम तितिक्षा आदि छह संपत्तियां योग सिद्धि तथा उत्तम गुरु इन सब का मिलना तो सुलभ है ही नहीं इंद्रियों में कार्य करने की क्षमता आ जाए और शरीर में सदा पवित्रता बनी रहे यह भी सहज नहीं है जब अनेक जन्मों के पुण्य सहायक होते हैं तब पुरुष के मन में मुक्त होने की इच्छा उत्पन्न होती है जो मनुष्य इस प्रकार के सफल साधनों से संपन्न होने पर भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं करता उसका जन्म लेना व्यर्थ है अतः राजन भक्ति के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने में तत्पर हो जाना चाहिए ज्ञान मार्ग पर चलते समय एक एक पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है दूध में छिपे हुए घृत की भांति प्रत्येक प्राणी के हृदय में ज्ञान गुप्त रूप से छिपा है प्राणी को चाहिए कि मन रूपी मथानी से निरंतर मथ कर उसे प्राप्त कर ले वेदांत ने डुग्गी पीटकर यह घोषणा कर दी है कि ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य कृतार्थ हो जाता है हिमालय ये सब बातें संक्षेप में कह दी अब आगे और क्या सुनना चाहते हो